अयोध्या कांड सर्ग एक संसार्य हती प्रोक्तम सत्यमें त विभो जगताभूताया सामाया गृृणी तव हे विभो आपने जो यह कहा कि मैं संसारी हूँ सो ठीक ही है क्योंकि संपूर्ण संसार की जो आदि कारण है वह माया आपकी गृहिणी है सन्नकर्षा जायते तस् ब्रह्मादय प्रजादाया सदा भाती माया जा त्रिगुणात्मका सूत्रेजस शुक्लृष्ण लोहिता सर्वदा प्रजा लोकत्रय महागेहे गृहस्था हे प्रभो आपकी मात्र से ही उस माया से ब्रह्मा आदि सब प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं वह सत्व रज तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके आश्रित होकर ही भाषमान होती है तथा स्वगुणानुरूप शुक्ल लोहित और कृष्णवर्ण प्रजा उत्पन्न करती है इस त्रिलोकी रूप महागृह के आप गृहस्थ कहे गए हैं तुम विष्णु जानकी लक्ष्मी शिव स्त जानकी शिवा ब्रह्मा ओव जानकी वाड़ी, सूर्यस्तम जानकी प्रभा आप भगवान विष्णु हैं और जानकी जी लक्ष्मी जी हैं आप शिव हैं और जानकी जी पार्वती हैं आप ब्रह्मा हैं और जानकी जी सरस्वती हैं तथा आप सूर्यदेव हैं और जानकी जी प्रभा हैं भवान शशाक सीता तो रोहिणी शुभ लक्षण सक्रस्वे पौलोमी सीता स्वाहा नो भवान् आप चंद्रमा हैं सीता जी रोहिणी हैं आप इंद्र हैं और सीता पुलोम कन्या शचि हैं तथा आप अग्नि हैं और सीता जी स्वाहा हैं यमस्व कालरूपस् सीता संयमि प्रभो नृतेस्तव जगन्नाथ तामसी जानक शुभा हे प्रभो आप सबके काल रूप यम हैं और सीता संयमनी है हे जगन्नाथ आप निरति हैं और जानकी जी तामसी हैं रामत्वे वरुणों भार्गवी जानकी शुभा वायुस्तम राम सीता तो सदा गतिरिती हे राम आप वरुण हैं और शुभ लक्षणा जानकी कन्या वारुणी हैं आप वायु हैं तथा सीता जी सदा गति हैं कुबेरस्तम रामसीता सीता सर्व सम्पत् प्रकृतिता जानकी प्रोक्ता रुद्रस्व लोकनाशक हे राम आप कुबेर हैं और सीता जी उनकी सब संपत्ति हैं तथा आप संग्रहकारी इंद्र हैं और सीता जी रुद्राणी कहलाती हैं लोके स्त्रीवाचक याव तत्सव जानकी शुभा पुणवाचक तत्सव तमि राघव तस्मा लोकत्रुवाभ्याचन हे राघव निस्संदेह संसार में जो कुछ पुरुषवाचक है वह सब आप हैं और स्त्रीवाचक सब श्री जी हैं अतः हे देव त्रिलोक में आप दोनों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं तदा भाषोदिता ज्ञानम अव्याम तिरयते तस्मा महातूत्र लिंगम सर्वात्मक तत आप ही के आभास से प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत कहलाता है उससे महत्त्व महत्त्व से सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा से सर्वात्मक लिंगदेह उत्पन्न होता है